श्री काली माता एवं शंभू के समागम का वर्णन ऋषियों ने कहा जो प्रत्यक्ष शुद्ध रूप दिखाई देता है वह चंद्र से प्रसिद्ध और चंद्र के खंड से उपशोभित है अंतर में प्रज्ञ मुनियों का वह भावित स्वरूप है युक्तों के द्वारा भाग के उदय होने से भाग्य वह भावित स्वरूप है प्रज्ञा के अधीन ध्यान तंत्र नित्य ध्यान करने के योग्य नित्य और स्वयं प्रकाश है अर्थात अपने से ही प्रकाश वाला है बाह्य तत्व से निरंतर पुंजीभूत और समुचित प्राप्त करने के योग्य भगवान शंभू का उदार धाम है नेत्र के सहित जिसके अग्र भाग को देखकर ही सूर्य के समान दर्शन की परित्राण के लिए होता है यह स्थान सर्व का नित्य धाम है स्तुति करने के योग्य शंभू के उस देह को भक्ति से नमस्कार है जो प्रथम आदि भाग से प्रकाश करता है जो बाम भाग स्थित है वह यहां पर ही नेता है भगवान श्री हरि के ललाट में विशेष रूप से शक्ति धारण किए हुए हमारी अपनी सिद्धि के लिए प्रथम होमे जो प्रधान के स्वरूप वाला सत्व रज और तम से समन्वित है हे पवा पुरुष समस्त जगतों का हर हमारे ऊपर प्रसन्न हो इस प्रकार से मुनिगढ़ ने विनय से अवन्नत होते हुए देवों की भली भांति स्तुति करके कहा कि आपने किस प्रयोजन के लिए हम लोगों का स्मरण किया है उसे आप बताइए उस मुनियों के उन वचनों का सुनकर भगवान शंकर ने हास करते हुए उन मुनियों को सबको अलग-अलग संभाषण करके कहा था ईश्वर ने कहा समस्त जगत की भलाई के लिए तथा अपने आप को संभव करने के लिए एवं संतान की वृद्धि के हेतु मैं दारों के ग्रहण करने की इच्छा करता हूं इस समय में आप लोग मेरी सहायता कीजिए और मेरे लिए आप लोग तो हिनालचल से काली की याचना करिए काली महान तप के द्वारा शीघ्र ही मुझको अपना पति बनाना चाहती है किंतु मैं उसको विधि पूर्वक ही ग्रहण करूंगा इस कारण से उस गिरिराज से याचना करें जिस तरह से शैलराज स्वयं काली को प्रदान करने का उत्साह करें वैसे-वैसे आप करिए क्योंकि आप लोग तो वाणी के वैभव से संपन्नित हैं अर्थात बोलने में बहुत ही कुशल हैं मार्कंडेय महर्षि ने कहा मुनि गण ने भगवान श्री हरि का संबोधन किया फिर गिरिराज के घर को चले गए गिरिराज ने उनका अभ्यर्जन किया मुनियों ने गिरिराज से कहा कि जो मस्तक में चंद्र धारण करने वाले देव हैं और जो देवों के भी देव माने गए हैं जो श्राप देने तथा अनुग्रह करने में समर्थ हैं जो एक ही जगतों के स्वामी हैं जो समस्त जगतों का प्रलय काल आने पर संहार किया करते हैं जो भक्त को विभूति वैभव के प्रदान करने वाले और अनेक स्वरूपों के धारण करने वाले परम सुंदर हैं वे ही शंकर आपकी पुत्री को अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करने की इच्छा कर रहे हैं यदि आप उनको अपनी पुत्री के समान सुयोग्य वर देखते हो तो हे गिरिवर उन शंभु के लिए अपनी पुत्री को दे दो उनके द्वारा इस भांति कहे हुए अचलराज अपने हृदय में स्थित दैता के प्रिय के चिरकाल पर्यंत समझकर और सदवचन से आनंद प्राप्त करके फिर प्रकाश ने कहा हे मुनियों मैं शार्दुल के ही समान अर्थात परम अधिक श्रेष्ठ आप लोगों में पधारकर ही मुझे पवित्र कर दिया है और आपने मेरा भी अभिप्राय परिपूर्ण कर दिया आप लोगों ने जब मुझे आदेश दिया तो मैं अपनी पुत्री को भगवान शंभू के लिए अवश्य ही समर्पित कर दूंगा इसने पूर्व तपस्या का समाचरण करके उसके द्वारा ईश्वर को अपना पति चाहा है यह तो विधाता का ही नियोजन है इसको अन्यथा करने में कौन समर्थ हो सकता है अर्थात इसके विरुद्ध करने की शक्ति किसी में भी नहीं है बिना शंभू के अन्य कौन है जो मेरी पुत्री की प्रार्थना करने में समर्थ हो जिसको श्री हरि ने ग्रहण कर लिया है उसका ग्रहण करने का अन्य कोई उत्साह करेगा और वह काली भी अपने मन से मंत्र को ग्रहण कर अन्य किसी की इच्छा ही नहीं कर रही है इतना कह कर मेनका कि साधु शंभू के लिए अपनी पुत्री को देने के लिए अंगीकार करके उनको विदा किया और फिर वे महेश्वर के समी में पहुंचे उन सब मुनियों ने जिनमें परिची प्रधान थे हे दजो वहां से गमन किया था जो कुछ भी शैलराज ने कहा था उनको भगवान शंकर से कह दिया हे hey हरि शैलराज तो अपनी कन्या को आपके लिए प्रदान करने को उत्साहित हो रहे हैं इस समय में जो कुछ आप करना समुचित समझते हैं वही आपको करना चाहिए हे हरि अब हम लोगों को अपने आश्रम गमन करने की आज्ञा दीजिए भगवान श्री हरि ने साधन करने के योग्य कार्य सिद्ध समझ करके उन सब मुनियों को विदाई दे दी थी एक-एक मुनि यथोचित रूप से संभाषण करके ही कर्म से विदा हुए थे काली के साथ जब विवाह हो उस अवसर पर आप मेरे समीप में आइए इस प्रकार से भगवान श्री हरि के कहे हुए वचन की प्रतीक्षा करके ऋषि गण वहां से अपने आश्रम को चले गए माघ मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि और गुरुवार के दिन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भरणी आदि में रवि के स्थित होने पर वहां पर मुनि गण जिनमें मरीचि प्रधान थे वहां पर समागत हुए और ब्रह्मा आदि देव गण भी आ गए उसी भांति सब दिक्पाल मुनि गण शक्ति के सहित इंद्र देव ब्रह्माणी आदि माताएं ब्रह्माणी के पुत्र देवर्षि नारद जी भी वहां पर पधार गए इस परचर के साथ आप अपनी गणों के द्वारा आप आए भगवान शंभू ने विवाह संबंधी विधि के साथ गिरवर की पुत्री को ग्रहण किया था गिरिजा और शंभू के विवाह में जो आठ सर्व शंभू के शरीर में स्थित थे वे उस समय में स्वर्ण से सन्नद्ध अलंकार हो गए थे महादेव दो भुजाओं वाले हो गए और जटाएं सुंदर केशों के स्वरूप में ही हो गई थी शंभू के सिर में स्थित चंद्रमा का खंड जो था वह भी किरणों से प्रज्वलित हो गया था हे दजो उस अवसर पर व्यागर का जो चरम था वह भी विचित्र वस्त्र के रूप में वाला हो गया था इनका जो वस्म का बिलोपन था वह उस समय में परम सुगंधित मलय चंदन को रहित हो गया था उस समय भगवान शंभु सुंदर स्वरूप से समन्वित होकर अद्भुत दर्शन वाले बन गए थे इसके अनंतर समस्त देवगण गंधर्व सिद्ध विद्याधर और गण सभी आश्चर्य से संयुक्त हो गए थे ये सभी लोग भगवान शिव को उस प्रकार के स्वरूप वाले हुए देखकर ही बहुत आश्चर्य में पड़ गए ह्यवान भी अपने पुत्रों के सहित और अपनी पत्नी मेनका के साथ बहुत ही प्रसन्न हुए सब हर का दर्शन करके जो कि बहुत ही मनोहर यही कहने लगे कि यह तो साक्षात ब्रह्मा जी ही हैं क्योंकि सब ही वेष शिव अर्थात कल्याण करने वाला मंगलमय है इसी कारण से ये लोकों में ये अधिक शिव हैं इसीलिए शिव इस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं जो पुरुष महेश्वर को मां से युक्त इस प्रकार वाले का हृदय से स्मरण किया करता है उसका निरंतर ही कल्याण होता है और जो भी कुछ मनोवांछित होता है वह भी हो जाता है इसी प्रकार से महामाया योग निद्रा जगत को प्रशुद्ध करने वाली काली पूर्व में दाक्षायणी अर्थात दक्ष प्रजापति की पुत्री होकर पीछे गिररा हिमवान की सुता हुई थी काली स्वयं श्री हरि के सम्मोहित करने में समर्थ होती हुई उसने तथापि जगतों के लिए शिव ने उग्र तपस्या का समाचरण किया था इसी रीति से काल काने चंद्रशेखर प्रभु को सम्मोहित किया था हे दोजों जो कोई इस परम पुण्यमय कालका देवी के चरित्र का कीर्तन करता है और उसको आधियां मानसिक चिंताएं और व्याधियां नहीं होती हैं वह दीर्घायु हो जाता है यह परम पवित्र है और कल्याण करने वाला है इसका एक बार भी श्रवण करके मनुष्य शिवलोक का गमन किया करता है जो श्राद्ध में आमंत्रित विप्रों को इस महत काली का चरित्र श्रवण कराता है उनके पितृगण केवल्य को प्राप्त किया करते हैं इसमें तनिक भी संशय नहीं है आप लोगों के सामने यह परम पुण्यमय और समस्त पापों का विनाशक कह दिया है हे सप्तमो अब आप लोगों को जो भी रुचता हो जो भी कुछ अन्य हो उसका श्रवण करिए ऋषियों ने कहा हे ब्रह्मण यह काली और श्री हरि का समागम अति विचित्र आपने वर्णन किया है जो यह परम पुण्यमय पापों का हरण करने वाला नित्य और श्रेष्ठ तथा श्रवण करने में सुख प्रदान करने वाला है अब आप पुनः शिव का उत्तम तनु का अर्ध भाग काली अथवा गौरी ने कैसे घरण किया था वह काली का किस प्रकार की है हे मुनियों में श्रेष्ठ हे दुजों में उत्तम किस कारण से शीघ्र ही काली गौरी को प्राप्त हुई हमको यह तात्विक रूप कहिए श्री मार्कंडे मुनि ने कहा इस महान कथा को इस समय में आपके सामने कहूंगा हे महर्षि गणों इस परम शुभ देने वाले का आप लोग सब श्रवण कीजिए यही बात पहले समय में राजा सगर ने और मुनि से पूछे थे उन्होंने जिस प्रकार से कहा था मैं आप लोगों को उसी प्रकार बतलाता हूं प्राचीन समय में सोम वंश में एक सगर राजा हुआ वह बलशाली श्रीमान दक्ष और शास्त्रों के अर्थों का परगामी विद्वान था वह राजा अपने एक ही रथ के द्वारा समस्त नृपों को जीत कर हो गया था